संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है नीलम जैन की कुछ कविताएं माँ होना और माँ का होना माँ होना और माँ का होना दोनों पहलू देख रही हूँ नेह भरा संबंध सलोना नयन बसाए देख रही हूँ बह जाती हूँ मैं नदिया सी जगत अंक में भर लेती हूँ राहे चाहे जहा बना दू दीवानापन देख रही हूँ बरबस लहरों का मिट जाना शांत समंदर देख रही हूँ माँ होना और माँ का होना दोनों पहलू देख रही हूँ और कभी जब तड़पी हुई मैं बादल के सीने से निकली बरसी मुक्त धरा के आंगन सिमटी आंचल देख रही हूँ माँ की धड़कन तालमेल का नृत्य सुहाना देख रही हूँ माँ होना और माँ का होना दोनों पहलू देख रही हूँ अब जो दर्पण में झाकू मैं माँ का अक्स उभर आता है साथ समंदर पार से देखो स्वर ममता का देख रही हूँ मेरी आंखें कितनी पास है देख रही हूँ माँ होना और माँ का होना दोनों पहलू देख रही हूँ जब जब मैं लोरी गाती हूँ राग भी तेरे बोल भी तेरे भाव विभोर स्वयं सो जाना स्वप्निल जादू देख रही हूँ मैं चाहे न चाहू अखंड ज्वाल सी देख रही हूँ माँ होना और माँ का होना दोनों पहलू देख रही हूँ दोनों पहलू देख रही हूँ दोपहर दोपहर जलता, जलता गगन अलसाई है, है धरती सकल तनहा खोए से रस्ते कहा पाए, पाए कोई मंजिल सूखे चेहरे पर धराके फैला हुआ आकाश निर्जन जिंदगी की आस में बैठी रही ठिठकी पवन धरती के साथी सभी पेड़ पर्वत और नदी हैं तुम्हें निहारते तुम हो बरखा की झड़ी निरा खामोश था आलम सूखी हवाएं नरगिसी राग रागिनी के स्वर जैसे बुंदे मधुर झरकर गिरी फलक से मोतियों में ढल टपकी हैं सासे नहीं नैनों की चाहत गुलाबी और गुलमोहर है राधा कर देना होठ सी और आंखें नीचे बैठी मैं दर्पण के आगे सखियों बांधो केश मेरे ध्यान रहे कोई लट न बहके बिंदिया मेरे भाल सजाकर मांग में श्रद्धा प्रेम बसाकर कर गालों पर गुलमोहर मुझको तुम राधा कर देना कान्हा को कोई नाम न ना देना अंतर मन में गीत लिए सकुचाई सी प्रीत लिए आंखों में काजल भर देना ध्यान रहे कोई स्वप्न न छलके अचरा चोली बांध सवार गले में प्रियतम की माला हो कानों में फूलों सी बतिया मुझको तुम राधा कर देना कान्हा को, को कोई नाम न ना देना जमुना तट पर अंबुआ नीचे मधुवन में पर्वत के पीछे सखियों मेरे साथ चलो ना ध्यान रहे कोई राह बचे न पाओ मेरे पायल और मेहंदी बाजू बंद चुड़िया खनखन और कमर पर गगरी खाली मुझको तुम राधा कर देना कान्हा को कोई नाम न देना मुझको तुम राधा कर देना मुझको तुम राधा कर देना अभी आप सुन रहे थे नीलम जैन की कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल